सूत जी बोले ऋषियों आप सभी सुनें मैं विस्तार से आप लोगों को प्रयाग का महात्मा बतलाता हूं जहां पुतामह देव स्थित हैं ब्रह्मशिमारकण्डे जी ने कुंती के पुत्र महात्मा इंद्रस्त से जो कुछ कहा था वही मैं आप लोगों को बताता हूं भाइयों के साथ सभी कौरों को मारने के उपरांत राजा एधिस्तर महान शोक से आलस्त होकर मूंह से ग्रस्त हो गए। परन्तु थोड़े ही समय बाद महान तपस्वी मारकंडे मनी हस्तिमापुर में आए और राज महल के द्वार पर खड़े हो गए। उन्हें देखकर द्वारपालों ने भी शिखर जाकर राजा एधिस्तर से कहा, आपके दर्शन की इ धर्मपुत्र युधिष्ठर शिव नहीं तत्परता पूर्वक द्वार पर गए और कहने लगे महाप्राग्य महामुने आपका स्वागत है स्वागत है आज मेरा जन्म सफल हो गया आज मेरा कुल तर गया महामुने आपके प्रसन्न होने पर आज मेरे पुत्रगण संतुष्ट हो गए महात्मा युधिष्ठर ने उन मुनि को सिंहासन पर बैठाकर ताद पक्षालन पूजन इत्� प्रसन्न होकर मार्कण्डेय जी ने से कहा जद्यन आप क्यों कर रहे हैं सभी कुछ जानकर ही मैं यहां आया हूं तवंतर राजा युधिष्ठिर ने प्रणाम कर महामुनि से कहा आप संक्षेप में कोई उपाय बताएं जिससे मैं पापों से मुक्त हो सकूं हे मने श्रेष्ठ हमने युद्ध के प्रसंगवश के साथ को युद्ध में मारा है अतः आप वह कोई उपाय बताएं जिससे हिंसा जनत दोष एवं जन्म जन्मांतर में किए गए पापों तथा इस पाप से भी मुक्ति मिले मार्खंडी जी ने कहा हे राजन भारत महाभाग आप जो मुझसे पूछते हैं उसे सुने। मनुष्यों के लिए पाप को नष्ट करने हेतु प्रयाग की यात्रा करना श्रेष्ठ उपाय है वहां सभी देवताओं के ईश्वर महादेव रुद्रदेव एवं स्वयं यह भगवान ब्रह्मा देवताओं के साथ विराजमान हैं विदृष्टिर बोले भगवन मैं सुनना चाहता हूं कि प्रयाग जाने का क्या फल है महामरने वाले की कौन सी गति होती है और वहां स्नान करने वाले को क्या फल मिलता है जो प्रयाग निवास करते हैं उन्हें क्या फल मिलता है आपको यह सब कुछ ज्ञात है अतः मुझे वह सब बताएं आपको नमस्कार है मार्कंडे ने कहा वत्स प्राचीन काल में महसी द्वारा कही गई प्रयाग की महिमा एवं प्रयाग निवास का फल आदि जो कुछ मैंने सुना है उसे मैं भली भांति आपको बतलाऊंगा यह प्रजापतिक क्षेत्र तीनों लोकों में विख्यात है यहां पर शनान करने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं और जो यहां मृत्यु को प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता यहाँ ब्रह्मा आदि देवता मिलकर प्रयाग निवासियों की रक्षा करते हैं और सभी पापों को दूर करने वाले मैं सैकड़ों वर्षों में भी उनका वर्ण नहीं कर सकता तथा भी संचेप में ही प्रयाग की महिमा का कीर्तन करता हूं सात हजार धनुष जानवरी गंगा की रक्षा करते हैं और सात अश्वों को वाहन बनाने वाले सविता देव सदा यमुना की रक्षा करते हैं। प्रयाग में विशेष रूप से इंद्र स्वयं निवास करते हैं समस्त दे� प्रयाग के विशाल वटवृक्ष की रक्षा हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महेश्वर मित्त करते हैं और सभी पापों को हरने वाले इस सुध स्थान की रक्षा सभी देवता करते हैं हे नराधित जो लोग अपने कर्मों से घिरे हैं तथा जिनका छोटे से भी छोटा पाप बचा रहता है, वे लोग उस मुख्य शुपद को प्राप्त नहीं करते, किंतु प्रयाग का आश्रम करने वाले का यह सभी कुछ पाप एवं कर्म नष्ट हो जाता है। इस प्रयाग तीर्थ के दर्शन करने से, नाम का संकीर्तन करने से, अथवा यहाँ की मिट्टी का स्पर्श करने से भी मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है जिनके बीच में जानुवी गंगा स्थित है प्रयाग में प्रवेश करने वाले का पाप तक्षण ही नष्ट हो जाता है सहस्त्रों योजन दूर से भी जो मनुष्य गंगा का करता है वह दुष्कृत करने वाला होने पर भी परम को प्राप्त करता है हे प्रयाग का नाम करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और इसका दर्शन करने से उसे सर्वत्र मंगल ही मंगल दिखलाई पड़ता है तथा यहां आचमन इसके जन्मिष्णांन करने से स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है कोई मनुष्य व्याधिग्रस्त हो दीन हो अथवा कुद्ध हो यदि वह वैतन पूर्वक गंगा यमुना के समीप पहुंचकर प्राण त्याग करता है तो वह सूर्य के समान उदित स्वर्णिम आभा वाले विमानों से युक्त होकर अभिस्ट पदार्थों को प्राप्त करता है ऐसा श्रेष्ठ मुनि जनों का कहना है वह शुभ लक्षणों वाला मनुष्य सभी रक्तों से युक्त अनेक प्रकार की दिव्य दजाओं से परिपूर्ण और वारांगणों से सम्मानित होकर आनंदित होता है चयन करने पर वह गीत और वाद्य की ध्वनि से जगाया जाता है जब तक वह जन्म नहीं करता तब तक स्वर्ग में प्रतिष्ठित रहता है नरोतम पुण्य कर्मों के क्षीण होने पर स्वर्ग से चित होकर वह स्वर्ण तथा रत्नों से परिपूर्ण में जन्म लेता है और इसी तीर्थ प्रयाग का करता है स्नान होने पर वहां जाता है अपने देश विदेश तथा घर में जो प्रयाग का करते हुए का करता है वह प्राप्त करता है ऐसा कहते हैं उवह उस लोक में जाता है जहां के सभी वृक्ष इच्छा अनुसार फल देते हैं जहां की भूमि स्वर्णमय है और जहां ऋषि मुनि तथा सिद्धजन रहते हैं अपने किए कर्मों के कारण वह शास्त्रों स्त्रियों से रमणीय मंदाकिनी के शुभ पर मुनिओं के साथ आनंद करता है वह स्वर्ग में सिद्ध चारण गंधर्व तथा देवताओं से पूजित होता है तदनंतर स्वर्ग से चित होने पर वह पुरुष का स्वामी होता है, तदुपरांत वह बार-बार शुभ कर्मों का चंचन करता हुआ गुणवान तथा धनसंतुलन हो जाता है, और मनवारी तथा कर्म से सत्य धर्म पर प्रतिष्ठित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति स्वाकारी, पित्रकारी अथवा देवता की पूजा करते समय गंगा, यमुना के मध्य में ग्राम, सोन, मोती या क प्रतिग्रह दान में लेता है उसे तीर्थ का पूर्ण उस समय तक नहीं मिलता है जब तक वह दान में लिए हुए पदार्थों का भोग करता रहता है अतः तीर्थों तथा पवित्र मंदिरों में दान नहीं लेना चाहिए दिल्ली को सभी प्रकार के प्रयोजनों में सावधान रहना चाहिए श्रेष्ठ विदेशीर जो व्यक्ति प्रयाग में कपिल अथवा वस्त से आछাদিত कंठ वाली पैस्सुनी गाय का दान करता है वह उतने हजार वर्षों तक रुद्र में पूजित होता है जितने उस गाय के शरीर में रोम होते हैं इति श्री कूर्मा पुराणे खटस सहस्त्र आयाम पूर्व